शब्द हम लोग एक नए प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है कलम का जादू, कलम का जादू। और इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम लोग जो पंजाब के बहुत ही पॉपुलर राइटर्स हैं उनसे शुरुआत कर रहे हैं तो बहुत ही सुंदर जो है राइटर जिनका नाम आप सभी जानते होंगे अमृता प्रीतम इनके बारे में आज हम लोग जानेंगे और आज के हमारे सहयोगी विशेष रूप से इस कार्यक्रम के को होस्ट है कमलेश गुलाटी और वो हमें विशेष अमृता प्रीतम जी की जुड़ी हुई यादें, उनका इतिहास हमें सुनाने वाली है तो आप सभी की तरफ से कमलेश गुलाटी जी का बहुत बहुत स्वागत है कलम का जादू इस कार्यक्रम का का का बहुत बहुत शुक्रिया रमेश भाई जी इस कार्यक्रम में और कलम का जादू की आपने बात की है तो सचमुच कलम में बहुत बड़ा जादू है कि वो आपकी सोच को बदल सकती है आपकी बद, आ, सोच को पॉजिटिव करने में बहुत बड़ी ताकत है ये हमारा इतिहास भी बताता है तो अगर हम पंजाब के राइटर्स की बात करें तो जैसे फीमेल होने के नाते मेरा सबसे पहले ध्यान जो मेरे बहुत दिल के करीब राइटर हैं लेखिका हैं अमृता प्रीतम जी जिनकी हम आज प्रोग्राम में शुरुआत करेंगे जी। तो 20वीं सदी की प्रतिष्ठित पंजाबी कवित्री और लेखिका माना जाता है उन्हें और सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी उनकी नई रचनाओं को कई भाषाओं में अनुवाद हो चुका है अमृता प्रीतम जी ने पंजाबी और हिंदी साहित्य में कई विधाओं में साहित्य का सृजन किया जिसमें कविता कहानियां उपन्यास संस्मरण आत्मकथा शामिल है इवन कुछ निबंध भी उनके काफी पॉपुलर हैं। बिल्कुल जी। और इन्होंने अपने साहित्यिक जीवन में सौ से ज्यादा पुस्तकें लिखी हैं, और अमृता प्रीतम को अपनी रचनाओं और साहित्य में योगदान के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है तो सम्मान तो वैसे उनको सुनने वाले उनको पढ़ने वाले देते हैं जो उसके ऊपर कोई सम्मान नहीं होता है लेकिन एक औपचारिक वो जो चीज़ है साहित्य अकादमी पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार पद्मश्री अहम है लेकिन अमृता प्रीतम की एक और बात मैं आपसे बात करना चाहूँगी जी जी। जिसमें अमृता प्रीतम जी पहली महिला थी जिन्हें वर्ष उन्नीस में अपने काव्य संग्रह सुनेहे दे के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था इसके साथ में पहली पंजाबी महिला थी जिन्हें वर्ष उन्नीस सौ उनहत्तर में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया कमलेश जी काफ़ी अच्छी बातें आपने बताया अमृता प्रीतम जी के बारे में और मुझे लगता है कि जब सम्मान की बात आप कर रहे थे तो सबसे पहला उन्हें जो है पंजाबी कविता जो है आज आँखा वारिश शाहानु इसके लिए प्रसिद्धि मिली थी और इसके लिए उन्हें सम्मान भी दिया गया था अमृता प्रीतम की कुछ हुआ और उनके पिता का नाम था जी करतार सिंह जी और माता का नाम राज अमृता प्रीतम का बचपन लाहौर में बीता यही पर उनकी औपचारिक शिक्षा भी पूरी हुई इसके बाद उनकी मात्र छह वर्ष की आयु में सगाई हो गई थी और 11 वर्ष की आयु में उनकी माताजी जी राज बीबी जी का निर्धन भी हो गया और इसके बाद पूरे घर की जिम्मेवारी उनके कंधों पर आ गई थी और अमृता प्रीतम जी साहित्य जगत के उन विरले साहित्यकारों में से एक हैं जिनकी मात्र 16 वर्ष की आयु में यानी 1935 में किताब प्रकाशित हो चुकी थी <laughs> और सोलह वर्ष की आयु में उनका विवाह भी लाहौर के कारोबारी प्रीतम सिंह जी से हो गया था अच्छा और दो संतान हुई उनकी और आपने बात की है जो अजाखा वारशाह जो उन्होंने कविता लिखी थी और 1947 के भारत पाकिस्तान विभाजन के समय अमृता प्रीतम लाहौर से देहरादून आई और उनके शुरुआती दिन देहरादून में बीते फिर एक और बात आपको खुशी की बताऊं कि उन्होंने कुछ समय दिल्ली में ऑल इंडिया रेडियो में नाउंसर के तौर पर जॉब भी करी और उनका विभाजन का बहुत गहरा उनके मन पर असर था उन्होंने वो मंजर सारा अपनी आंखों के सामने देखा था उन्हें मुल्क के बंटवारे से बहुत ज्यादा दर्द और दंगे हत्याएं बलात्कार जो अपनी आंखों से वो देखा उन्होंने इसके लिए उन्होंने दर्दनाक मंजर को देखने के बाद अपनी कविता जाखाँ वारिशानों लिखी जो दोनों ही मुल्कों में रहने वाले लोगों का दर्द बयां करती थी और इस कविता ने अमृता प्रीतम को भारत और पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में लोकप्रिय बना दिया था जैसा आपने भी कहा जी। और अगर आप चाहें तो ये जो उन्होंने वारदशाह की हीर है ना तो इन्होंने वारदशाह जी को बहुत बड़े नामी ग्रामी समय के राइटर थे पुराने इतिहास में तो उनका वो उनको मुखातिब होके वो दर्द जो था उन्होंने बयाँ करा था अपनी कविता में अगर आप चाहें तो मैं दो लाइनें उनकी बिल्कुल बिल्कुल सुनाइए आप कविता की याद वो है जी आज आँखा वार शान कि तो कबर बिच्चो बोल अज आखा वार शान कि तू तो कबर बिच्चों बो ते अज किता हा आज किता बेषकदा कोई अगला वर का फोल एक रोई सीती पंजाब दी तू लिख लिख मारे भज लिया रोंदिया हा अज लखिया रोदिया तैनु बार शाह नू उठ दर्द मंदा दर दिया दर्दिया, उठ तक अपना पंजा अजबे बेल लाशा बिछिया हाँ अजबे बेल लाशा बिछियाँ ते लौदी परिचना किसी ने पजा पानिया दिता जैर रला उन्हत ना पानी ला इस जरखेज जमीन दे लू लू फुटिया जैर गिट गिट चढ़िया लालिया हाँ, फुट फुट पहले डंग मदारिया मंत्र गए गुआच दूजे डंग दी लग गई जड़ी खड़े नूला अजा खे शाह नू कितों घबर बिचों बो बहुत बढ़िया कि ये कविता जो न लिखी उस समय पूरा दर्द बयां करती है और आज भी इतने सालों बाद आप देखिए आज हम आज़ाद हैं हमारा देश हम तरक्की पर हैं तो ये दर्द जो है ना अभी भी जिस मंजर को देखा होगा वो सुनने वालों में अगर कोई हमारे साथी होंगे तो उनको वो पूरा याद आ गया होगा तो इसी तरह अगर हम आगे की बात करें रमेश भाई जी अमृता प्रीतम अपने इंटरव्यू में एक बार उन्होंने कहा कि एक उनके मित्र थे पाकिस्तान से आए हुँ, और हुँ, हुँ. मिलने के लिए उन्होंने उन्होंने आना था दिल्ली हुँ. तो कहते आके अमृता प्रीतम जी को बताया कि जब मैं आ रहा था तो अकेले बेचने वाला भागता हुआ मेरे पास आया हुँ. और मुझे कहने लगा कि आप दिल्ली जा रहे हो तो मैंने कहा हाँ तो फिर उसने पूछा की तुम अमृता प्रीतम से मिलोगे वहां पे तो उन्होंने कहा हाँ मिलूंगा तो फिर उसने केले वाले ने कहा कि वारिस शाह जो नज्म उन्होंने लिखी है ना तो वो मैं बहुत सुनता हूँ और मुझे बहुत अच्छी लगती है मेरी तरफ से ये केले उनको दे देना बस ये दे ये ही सकता, सकता हूँ मैं और मैं समझूंगा कि मैंने हज कर लिया तीर्थ यात्रा होगी मेरी तो ये चीजें हमें बताती हैं की उस समय के बहुत ही संगीन जो राइटर थे लेखिका थी अमृता प्रीतम दिलों के बहुत करीब थी तो उनकी भावनाएं उनका लेखनी जो है हमें आज तक जो है हमारे दिल को छू जाती है तो अमृता प्रीतम जी की रचनाओं के बारे में अगर हम बात करें तो आपको याद होगा कि पिंजर फिल्म बनी थी ना <laughs> तो उन्होंने लिखा था उपन्यास पिंजर <laughs> जो भारत पाकिस्तान के बंटवारे पर ही था न तो उसमें पूरे एक हिंदू नाम की लड़की जो उसकी कहानी है हम सब ने वो फिल्म देखी है और ये सब मतलब अमृता प्रीतम जी ने इसके अलावा कविता संग्रह में लोक पीढ़ सुनेहे दे मैं जमा तू कस्तूरी कागज़ से कैनवस लामया वतन इसके अलावा उनकी रचनाएं हैं जी कहानी संग्रह की बात करें तो हीरे दी कणी इक शैर दी मौत और इसके अलावा कोरे कागज़ आशु बुलावा ये सब उनकी उपन्यास हैं बिल्कुल इसके आगे अगर हम चलें तो आत्मकथा जो अमृता प्रीतम जी की थी वो थी रसीदी टिकट जिसमें उन्होंने अपनी बायोडाटी बायोग्राफी लिखी है और गत्य विद्या में अगर हम बात करें अमृता प्रीतम जी की तो कड़ी धूप का सफ़र इक्की पत्यादा गुलाब सफ़रनामा किमची लकीरे मोहब्बत नामा काला गुलाब एक उदास किताब एक हथ मंदी एक हथ छा आ, कड़ी जिंदगी आज ये आप देखते होंगे कि इतना कुछ इसके अलावा एक और सबसे बड़ी बात जो हमने देखी वो ये कि अमृता प्रीतम जी की जैसे छोटी उम्र में शादी हो गई थी तो उन्होंने 16 साल की उम्र में किताब भी छप चुकी थी कई बार हम जीवन में निराश हो जाते हैं जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं तो हम डिस्टर्ब होते हैं है न हुँ, लेकिन उन्होंने इतना उसको पकड़ के रखा अपने कंटिन्यूटी को या अपने कंसनट्रेशन को कि उन्होंने इतना कुछ लिख डाला हम सब के लिए हुँ? तो ये सब बहुत बड़ी एक प्राप्ति उनकी है हासिल ज़िंदगी है अमृता और प्रीतम जी की उनकी बातें अगर हम करें तो बहुत सी बातें जो हैं हमें सिखाती हैं कि कभी भी जीवन में निराश नहीं होना चाहिए और अच्छे जीवन की शुरुआत आप कहीं से भी कर सकते हैं मौके जो हैं कुदरत आपको देती है उनको कैश करना उनको आगे बढ़ने में अपने आप में उनको अपने जीवन में ढालना ये आपके सोच की ताकत पर निर्भर करता है तो अमृता प्रीतम जी को जो है हम सलाम करते हैं और सौ से अधिक किताबें लिखने वाली ये लेखिका पंजाब की बहुत ही प्यारी लेखिका मानी जाती है और उन्होंने जर्मनी फ्रांस हंगरी मॉरिशस चेकोस्लोवाकिया रूस बुल्गारिया देशों की यात्राएं की लंबी बीमारी के बाद इकती अक्टूबर 2005 को छियासी वर्ष की आयु में दुनिया को उन्होंने अलविदा कह दिया और उन्होंने अपनी आखिरी नज्म थी ना रमेश भाई जी।, जी, जी, जी वो थी मैं तुम्हें फिर मिलूँगी ये हुँ. बहुत ही लोकप्रिय हुई और उनकी रचनाएँ हमेशा हमारा मार्गदर्शन करती रहेंगी अगर आप कहें तो मैं आपको मैं तुम्हें फिर मिलूँगी ये आखिरी नज में आपको सुना सकती हूँ बिल्कुल और... बिल्कुल तो आइए तब तक हम लोग एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं आप सुनाए हैं कलम का जादू इस कार्यक्रम को के चल रखना तेरा मेला पीछे छूटा राी चल रखे चलिए कमलेश गुलाटी जी आशा करूंगा कि ब्रेक के बाद आप तरजा फील कर रहे होंगे और उनकी रचनाओं को लेकर हमारे साथ फिर से जुड़ने के लिए तैयार बिल्कुल मैं फिर मिला पंजाबी हुँ, टाइटल इसका ये है लेकिन हम प्रोग्राम हिंदी में कर रहे हैं तो इसमें है कि हम इसे बोल सकते हैं कि मैं तुम्हें फिर मिलूंगी तो इसका जो सुनने वालों तक में ये पहुँचाना चाहती हूँ आपके जरिए मैं तुझे फिर मिलूंगी कहाँ कैसे पता नहीं शायद तेरी कल्पनाओं की प्रेरणा बनकर तेरे कैनवास पर उतरूंगी या तेरे कैनवास पर एक रहस्यमई लकीर बन खामोश तुझे देखती रहूंगी मैं तुझे फिर मिलूंगी कहाँ कैसे पता नहीं या सूरज की लौ बनकर तेरे रंगों में घुलती रहूँगी या रंगों की बाहों में बैठकर तेरे कैनवास पर बिछ जाऊँगी पता नहीं कहाँ किस तरह मैं तुझे फिर मिलूँगी या फिर एक चश्मा बने जैसे झरने से पानी उड़ता है मैं पानी की बूंदे तेरे बदन पर मलूँगी और एक शीतल एहसास बनकर तेरे सीने से लगूंगी मैं और तो कुछ नहीं जानती पर इतना जानती हूँ कि वक्त जो भी करेगा यह जन्म मेरे साथ चलेगा यह जिस्म ख़त्म होता है तो सब कुछ ख़त्म हो जाता है पर यादों के धागे कायनात के लम्हे की तरह होते हैं मैं उन लम्हों को चुनूंगी उन धागों को समेट लूंगी मैं तुझे फिर मिलूंगी कैसी, पता नहीं पर मैं तुझे फिर मिलूंगी। सो ये जीवन चक्र जो है उसके बारे में बहुत ही गहराई से अमृता प्रीतम जी ने मनन किया इस पे चिंतन بالकुं, किया بالकुं, और हमारे तक ये बहुत ही खूबसूरत नज्म कविता हमारे पास पहुंची है तो उनकी रचनाओं को हमेशा जो है हमारे इतनी खूबसूरती थी कि लोग फिल्म या फिर फिल्मों के गीत भी इससे प्रभावित होकर लिखा जाता था तो बड़ा अच्छा लगा आपने जो कहानी सुनाई अमृता प्रीतम की मैं चाहूँगा कि कुछ उनकी आदतों पर या कुछ ऐसी चीज़ें इसके ऊपर आपने भी जैसे कि रेडियो आर्टिस्ट होने के नाते आपने काम किया है तो कुछ पुरानी यादें ताज़ा कराइए कि क्या रेडियो पर भी आपने इनका जिक्र किस वजह से किस प्रसंग में किया हो या फिर किसी ने कुछ अमृता प्रीतम के बारे में आपको बातें बताए हो तो मैं चाहूँगा ऐसी कुछ यादें हमारे साथ शेयर कीजिए जी साहित्य जगत में हमेशा जीवित रहने वाली अमृता प्रीतम जी पंजाबियों के मनों पर राज करती हैं दिल पर राज करती हैं और चाहे आप नई पीढ़ी ले लीजिए या पुरानी पीढ़ी ले लीजिए जब अमृता प्रीतम जी का नाम आता है तो सिर अदब से झुक जाता है उनका जीवन दर्शन उनका जीवन जीने की कला जीवन को पूरे पॉजिटिविटी से या बड़े अच्छी सोच से जीना उनका रहा और अमृता प्रीतम जी ने समय के पाबंद होना जीवन के संघर्ष को एक चैलेंज की तरह लेना और जो उनके जीवन में रुकावटें आई चाहे वो पारिवारिक तौर पर थी या सामाजिक तौर पर थी उनको उन्होंने मतलब है, इतने दलेरी से उसका सामना करके अपनी बायोग्राफी में उन्होंने बहुत कुछ बताया कि मुझे क्या क्या झेलना पड़ा तो वो सब जो है ये हमें बताता है कि कभी भी जीवन में हमें आगे बढ़ने के लिए आ, हमारा जो मकसद है हमारा जो एक उद्देश्य है जीवन का उसको हासिल करने के लिए कभी छोटी छोटी ये मुश्किलों को आ, से घबराना नहीं चाहिए और जीवन को सर करने के लिए जीवन को जीतने के लिए हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए और ये सम्मान जो पुरस्कार हमें बताते हैं कि अगर आप जीवन में मेहनत करते हैं ऐज ए फीमेल औरत होने के नाते हमें बहुत से आ, चैलेंज जो ऐसे होते हैं जिनको झेलने के लिए बहुत बड़े विल पावर की ज़रूरत होती है हु? समाज भी कई चीज़ों की हमें जो है आज्ञा नहीं देता आ, सिर्फ एक फीमेल होने के नाते अब तो समय चेंज हो गया लेकिन उस समय अगर हम 100 साल पहले की बात करें जब अमिता प्रीतम जी यंग थी और पारिवारिक जो है जो वो चल रहा था एक दौर है न तो उसमें उन्होंने उसको जिया और अपने पिताजी का उन्होंने कहते बहुत साथ दिया पिताजी को वो बहुत मानती थी हुँ. उन्होंने उनको गाइड किया जीवन में छोटी एज में माँ का चले जाना छोटे भाई बहनों का पालन पोषण भी करना और नाम भी कमाना और लोगों के दिलों पर राज करना मुझे लगता है कोई आ, कोई आम शख्सियत का ये काम नहीं हो सकता तो ये सब आ, सलाम करने को मन करता है हमेशा उनको तो पंजाब वासियों को पंजाब की फीमेल राइटर्स को उन पर हमेशा हमेशा नाज रहेगा तो हमारी दुआ के जहाँ भी वो रहें जैसे उन्होंने कहा मैं तुम्हें फिर मिलूंगी तो कभी जीवन में किसी युग में अगर हमारा सामना हो उनसे तो तब हम नतमस्तक होंगे उनको कुछ एकत कविता अगर हमारे श्रोताओं को आप सुना पाए तो अच्छा है जी की एक और कविता मुझे याद आ रही है वो अच्छा है अच्छा। आज मैंने अपने घर का नंबर मिटाया है और गली के माथे पर लगा गली का नाम हटाया है Hmm. आज मैंने अपने घर का नंबर मिटाया है और गली के माथे पर लगा गली का नाम हटाया है hmm. और हर सड़क की दिशा का नाम पहुंच दिया है hmm. पर अगर आपको मुझे जरूर पाना ही है तो हर देश के हर शहर की हर गली का द्वार खटखटाओ यह एक शाप है एक वर है और जहां भी आजाद रूह की झलक पड़े समझना वो मेरा घर है hmm. क्या बात है बहुत और जहां भी आजाद रूह की झलक पड़े तो समझना वो मेरा वो घर है अमृता प्रीतम का वो घर है और एक और कविता जो हमें ये बताती है कि इंसान जो है उसके अच्छे काम जो अच्छे कर्म जो है ना वो हमेशा याद रखे जाते हैं ये है जी मैं दिल के कोने में बैठी हूँ मैं दिल के कोने में बैठी हूँ तुम्हारी याद इस तरह आई जैसे गीली लकड़ी में से गाढ़ा और कड़वा धुआं उठता है hmm. साथ हजारों ख्याल आए जैसे कोई सूखी लकड़ी सुरख आग की आहे भरे दोनों लकड़िया अभी बुझाई है hmm. वर्ष कोले की तरह बिखरे हुए हैं कुछ बुझ गए कुछ बुझने से रह गए hmm. वक्त का हाथ जब समेटने लगा पोरों पर छाले पड़ गए तेरे तेरे इश्क इश्क की की हाथ से गई, तेरे इश्क के हाथ से से से छूट छूट गई गई गई के और जिंदगी हड्डियां टूट इतिहास का मेहमान मेरे चौके से भूखा उठ गया इतिहास का मेहमान मेरे चौके से भूखा उठ गया और एक और नजम है जी दुखांत ये नहीं होता कि आप अपने इश्क के लिए ठिठुरते शरीर के लिए सारी उम्र गीतों के पहरन सीते रहें दुखांत यही नहीं होता कि आप अपने इश्क के ठिठुरते शरीर के लिए सारी उम्र गीतों के पहरन सीते रहें दुखांत यह होता है कि उन पहरनों को सीने के लिए आपके पास विचारों का धागा चूक जाए और आपकी कलम सुई का छेद टूट जाए आपकी कलम सुई का छेद टूट जाए बादलों के महल में मेरा सूरज सो रहा है, जहां कोई दरवाजा नहीं कोई खिड़की नहीं कोई सीढ़ी नहीं बादलों के महल में मेरा सूरज सो, सो रहा, रहा है, और सदियों के हाथों ने जो पगडंडी बनाई है वो मेरे चिंतन के लिए बहुत संकरी है ठीक बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बात ही सुंदर जो है आपने नज्म और कविताओं के जो चार लाइने सुनाए अमृता प्रीतम जी का आशा करूंगा हमारे सभी श्रोताओं को भी बहुत अच्छा लग रहा होगा तो चलिए मित्रों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए कलमकार की पहचान आपसे कराने वाले हैं तब तक आप बने रहिए और अमृता प्रीतम की अच्छी बातों को याद करके अपने जीवन को बेहतर बेहतर बेहतर बनाइए सुनते रहो